ओ श्री जगम्बिकाए नमः अत श्रीमद देवी भागवत महापुराण बारवां स्कंद पहला अध्याय इस स्कंद में सबसे पहले गायत्री कवच का कथन कहा गया है नारद जी ने कहा प्रभु आपने चंद्रायन आदि व्रत बतलाए हैं वे बड़े दुस्साध्य मालूम होते हैं अतव अब कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे प्राणी सुख पूर्वक कर सके तो भगवान नारायण बोले मुनि, अन्य कोई अनुष्ठान किया जाए अथवा न किया जाए किंतु यदि द्विज केवल गायत्री का ही अनुष्ठान कर ले तो वह कृतकृत क्रित हो जाता है मुनि तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और गायत्री का जप करना आवश्यक है प्रतिदिन तीन जप करने वाले पुरुष को देवता लोग आदर देते हैं न्यास करे अथवा न तरे, किंतु गायत्री का जप तो अवश्य करे निष्कप्ट वृत्ति से सच्चिदानंद स्वरूपनी भगवती का ध्यान करके जप करना चाहिए नारद इसके लिए गायत्री कवच नामक एक अत्यंत गुह उपाय है इसका पाठ करने और इसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है और वह स्वयं देवी का रूप बन जाता है नारद इस गायत्री कवच के ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये तीन ऋषि साम और अथर्व ये चार छंद पर ब्रह्म देवता है यह गायत्री परम कलाओं से संपन्न कही गई है अब साधकों को अभिष्ट प्रदान करने वाला ध्यान कहता हूं मैं तत्व और वरण स्वरूपिणी भगवती गायत्री का भजन करता हूं वे मोती मूंगा सुवर्ण नीरमणि तथा उज्जवल प्रभा से युक्त पांच मुखों से सुशोभित हैं तीन नेत्रों से उनके मुखों की अनुपम शोभा होती है। उनके रत्न में मुक्त, चंद्रमा से संपन्न हैं। वे अपने हाथों में अभय और वर मुद्रा अंकुश पाश शुभ कपाल अरस्सी शंख चक्र और दो कमल धारण करतीं। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करें दक्षिण में सावित्री रक्षा करें तथा पश्चिम में ब्रह्म संध्या एवं उत्तर दिशा में भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें भगवती पार्वती पर्वतीय दिशा अग्निकोण में अग्नि और जल में व्यापक रहने वाली देवी उन उन दिशाओं में तथा राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाली भगवती यातुधानी राक्षसों की दिशाओं में नैरत्य कोण में मेरी रक्षा करें वायु को आनंद प्रदान करने वाली भगवती पावमानी के द्वारा उस दिशा यानी वायव्य कोण में, में मेरी रक्षा हो रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्र ईशान कोण में मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें इस प्रकार भगवती भुवनेश्वरी दसों दिशाओं में, में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करें तत्पद मेरे पैरों की सवितु मेरी जांघों की वरे कटिदेश की भर्ग नाभि की देवस्य हृदय की धीम ही दोनों कपोलों की धीरे नेत्रों की यह ललाट की न मस्तक की तथा प्रचोदयात पद मेरी शिखा की रक्षा करे तत मस्तक की साकार ललाट की वी अकार दोनों नेत्रों की तू अकार अरेफ युक्त दोनों कपोलों की वा अकार नासापुट की रे आकार मुख की नी आकार ऊपर के औष्ट की या अकार नीचे के औष्ट की मा युक्त मुख मध्य की गौ ठुड्डी की दे कंठ की व आकार कंधों की सकार दाहिने हाथ की घी आकार बाएं हाथ की मकार हृदय की ही अकार कुदर की घी आकार नाभि की यो आकार कमर की दूसरा यो आकार गुह अंग न पद दोनों उ अकार गोटलों की चो अकार जाघों की द आकार गोरफों की या आकार दोनों पैरों की और ता आकार यह व्यंजन मेरे संपूर्ण अंगों की सदा रक्षा करे भगवती गायत्री का यह दिव्य कवच सैकड़ों बाघाओं को दूर करने वाला है इसकी कृपा से चौसठ प्रकार की कलाएं प्राप्त हो जाती है साथ ही यह मोक्षदायक भी है इसके पढ़ने अथवा सुनने से भी एक हजार गोदान का फल मिलता है अब ध्यान पूर्वक गायत्री मंत्र को सुनना समझना और फिर जप करना चाहिए ओम भूर भव स्व तत्सवितुर्वीय भर्गो देवस्य ही धियो यो न प्रचोदया दूसरा अध्याय नारद जी ने कहा भगवान आप अखिल शास्त्रों के पारदामी विद्वान हैं किससे ब्रह्म ज्ञान होता है मोक्ष साधन में कौन उपयोगी है किसके अनुष्ठान से ब्राह्मण को सब गति प्राप्त होती है और किसके प्रभाव से मृत्यु पास नहीं आती यह सारा प्रश्न आप आद्योपांत कहने की कृपा करें भगवान नारायण कहते हैं महाप्राज्य तुम्हें धन्यवाद है तुमने बड़ी अच्छी बातें पूछी हैं सुनो मैं तुम्हारे सामने गायत्री के एक आठ नामों का वर्णन करूंगा इनका श्रवण करने से पापों का लेश मात्र भी शरीर में नहीं रह सकता अब साधकों के कल्याणार्थ भगवती का ध्यान कहता हूं जो रक्त श्वेत पीत नील और धवल वर्णों के श्रीमुखों से संपन्न है तीन नेत्रों से जिनका विग्रह दैदीप्यमान हो रहा है जिन्होंने अपने रक्त वर्ण शरीर को लाल कमलों की माला से सजा रखा है जो मणियों से युक्त कमल के आसन पर विराजमान हैं, जिनकी दो हाथों में कमल और कुंडिका एवं दो हाथों में वर तथा अक्षमाला सुशोभित हैं, उन हंस की सवारी करने वाली कुमारी अवस्था से संपन्न गायत्री के एक पवित्र नाम है पांचवा अध्याय नारद जी ने कहा हे भगवान मैं गायत्री देवी का सहस्र नाम संयुक्त विलक्षण फल प्रदान करने वाला स्तोत्र सुन चुका हूँ अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण सुनना चाहता हूँ जिसके बिना पुरुषों को दैवी मंत्र का जप करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता भगवान नारायण बोले नारद पुण्यात्मा शिष्ट पुरुषों के दीक्षा लेने का विधान कहता हूँ इसमें गुरु और शिष्य दोनों की ही अत्यंत शुद्धि उपेक्षित है गुरु को चाहिए कि प्रातः काल का संपूर्ण कृत्य विधिवत संपन्न करके विधि विधान के साथ स्नान और संध्या आदि सभी सुचारू रूप से से करे हाथ में लेकर नदी के तट घर पर जाए यज्ञ मंडप में पहुंचकर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ जाए आशमन और प्राणायाम करने के पश्चात गंध और पुष्प से मिश्रित जल को ओम फट इस अस्त्र मंत्र का सात बार जप करके अभिमंत्रित करें, अपने गुरुदेव को प्रणाम करके पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए फिर बेल मंत्र के जो देवता हैं, उनका विधिवत ध्यान करें, ग्यारहवें सिकंद में बताई हुई विधि के अनुसार पहले भूत शुद्धि आदि क्रिया कर लेना आवश्यक है मुनि फिर देव मंत्र के ऋषि का न्यास कर ले मस्तक में देव मंत्र के मुख में छंद का हृदय रूपी कमल में देवता का गुहे में बीज का और दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करके तीन बार ताली बजा दे फिर तीन बार बजाकर दिग्बंध करें, तब परम कृपालु गुरुदेव ऐसी भावना करें कि मेरे हृदय से निकलकर भगवती शिवा अब इस शिष्य के हृदय में विराजमान हो रही है अतः उन दोनों में की भावना से गंध आदि उपचारों द्वारा उनकी प्रार्थना करें तत्पश्चात गुरुदेव अपना हाथ शिष्य के सिर पर रखते हुए उसके दाहिने कान में देवी के महामंत्र का तीन बार उपदेश करें हे मुने तब शिष्य उस मंत्र का 108 बार जप करे गुरु को देवता स्वरूप मानकर पृथ्वी पर पड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम करे प्रणाम करते समय शिष्य के आठ अंक पृथ्वी को छूने चाहिए एक मस्तक एक नाक दोनों कंधे दोनों घुटने और दोनों पांव इस तरह अपने आप को गुरु के अर्पण कर दे ऐसी सद्भावना उसके मन में जीवन पर्यंत रहनी चाहिए तदनंतर ऋतविजों को दक्षिणा देकर और ब्राह्मणों को भोजन करावे सौभाग्यवती स्त्रियों कन्याओं और ब्रह्मचारियों को भली भांति भोजन करावे धन में कृपणता ना रखकर दीनों, अनाथों और द्रिद्रो की सेवा करे अपने को कृतार्थ समझकर मंत्र की नित्योपासना करे हे नारद तुमने जो पूछा था वह सब मैं बता चुका अब तुम परम आदरणीय भगवती जगदम्बा के चरण कमल की नित्योपासना करो व्यास जी कहते हैं राजन इस प्रकार यह संपूर्ण श्रेष्ठ प्रसंग नारद जी से कहकर भगवान नारायण ने अपनी आंखें मूंद ली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 सोद जी कहते हैं मुनिवरो महाराज जनमे जय की उपयुक्त बात सुनकर भगवान वेद जी ने कहना आरंभ किया व्यास जी ने कहा राजन पूर्व समय की बात है महाभिमानी दैत्य देवताओं के साथ युद्ध करने लगे उनका अत्यंत विस्मयकारक युद्ध सौ वर्षों तक चलता रहा उस समय भगवती पराशक्ति की कृपा से देवताओं द्वारा संग्राम में दारुओं की हार हो गई वे भूलोक और स्वर्गलोक छोड़कर पाताल में चले गए तब देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ साथ ही वे मोह कारण विजय मद में चूर होकर चारों ओर पर अपने पराक्रम का बखान करने लगे पराशक्ति के प्रभाव को न जानने के कारण उस समय देवताओं में इस प्रकार का मोह छा गया था हे राजन तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए दयामयी भगवती जगदम्बा यक्ष के रूप से प्रकट हुई पहले कभी न देखे हुए उसी परम सुंदर तेज को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही देवराज इंद्र ने अग्नि को बुलाया और कहा अग्निदेव तुम जाओ क्योंकि तुम्हें हम लोगों का मुंह कहा गया है वहां जाकर यह जानने का यत्न करो कि यह यक्ष कौन है अग्निदेव शीघ्रता पूर्वक वहां से उठे यक्ष के पास पहुंच गए तब यक्ष ने अग्नि से पूछा तुम कौन हो और तुम में कौन सा प्राक्रम है तुम यह सब बतलाओ इस पर अग्नि ने कहा मैं अग्नि देव हूं तथा मेरा नाम जात बेदा दी है अखिल विश्व को जला डालने की मुझमे शक्ति अग्नि के यो कहने पर उन परम तेजस्वी यक्ष ने उनके सामने एक त्रिन रखा और कहा यदि विश्व को भस्म कर डालने की शक्ति तुम में है तो इस तिनके को जला दो तब अग्नि देव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस त्रिन को भस्म करने का यत्न किया परंतु उसे वे जला नहीं सके अतः लज्जित होकर वे देवताओं के पास लौट गए उनके पूछने पर अग्नि ने वहां का पूर्ण वृतांत कह सुनाया साथ ही कहा कि देवताओं सर्वेश बनने का यह हम लोगों का अभिमान सर्वथा मिथ्या है इसके बाद इंद्र ने वायुदेव को बुलाकर उससे कहा हे hey वायु तुम में यह सारा जगत को उत्प्रोत है तुम ही जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है वायु तुरंत ही यक्ष के समीप गए वायु को देखकर यक्ष ने मधुर मधुरबानी से कहा तुम कौन हो और तुम में कौन सी शक्ति है मेरे सामने सब बताने की कृपा करो उस यक्ष का वचन सुनकर वायु ने अभिमान से कहा मैं मातृष्वा हूं मुझे लोग वायुदेव भी कहते हैं सबका संचालन और ग्रहण करने के लिए मुझ में असीम शक्ति है मेरी चेष्टा से ही समस्त जगत के द्वीप सब प्रताल के व्यापार लेते हैं। वायु की उपयुक्त वाणी सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने उससे कहा तुम्हारे सामने यह तिनका पड़ा हुआ है इसे अपनी इच्छा के अनुसार चला दो और यदि इसे नहीं चला सकते तो अभिमान त्याग कर लज्जित हो इंद्र के पास लौट जाओ यक्ष का कथन सुनकर पवन देव अपनी संपूर्ण शक्तियों से उस तिनके को उड़ाने में लग गए परंतु उड़ना तो दूर रहा उस को अपने स्थान से जरा सा भी हिला नहीं सके तब तो वे गए वहां उन्होंने गर्व को दूर करने वाली सारी बातें उनको कह सुनाई तब संपूर्ण देवताओं ने इंद्र से कहा देवराज आप हम लोगों के स्वामी अतः यज्ञ के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ही प्रयत्न कीजिए यह सुनकर इंद्र बड़े अभिमान से यक्ष के पास गए वे उसके पास पहुंचते ही थे कि वह तेजस्वी यक्ष उसी क्षण अंतर ध्यान हो गया अब देवराज इंद्र के मन में लज्जा की सीमा न रही यक्ष ने उनसे बात तक नहीं की इससे इंद्र बड़ी ही आत्मदलानी का अनुभव करने लगे उन्होंने सोचा अब मुझे देवताओं के समाज में लौटकर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां जाने पर मुझे देवताओं के सामने अपनी हीनता प्रकट करनी होगी इस प्रकार कई विचार करने के पश्चात देवराज इंद्र अपना अभिमान त्याग कर वहीं जिनका ऐसा चरित्र है उन परम देवता के शरणागत को गए उसी समय यह आकाशवाणी हुई सहस्राक्ष तुम तो माया बीज का जब करो तब सुखी वो सकोगे इंद्र ने प्राप्त पर माया बीज का जब आरम्भ कर दिया आंखें मूंद कर देवी का ध्यान करते हुए वे निराहार रहकर जप करते रहे तदनंतर एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के अवसर पर मध्याताल में उसी स्थल पर सहसा एक महान तेज प्रकट हो गया उस तेज पुंज के मध्य में एक देवी प्रकट हो गई कातःकालीन सूर्य के समान अरुण से वह शोभा पा रही थी उनके दर्शन करते ही इंद्रकांत करम प्रेम से गदगद हो गए उनकी आंखों में प्रेम आश्रू और शरीर में रोमांच हो गए भगवती जगदीश्री के चरणों पर दंड की भांति पड़कर उन्होंने प्रणाम किया अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवती की स्तुति की दया की समुद्र वह देवी कहने लगी हे इंद्र ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये त्रिगुणात्मक कहे गए रजोगुण की अधिकता से ब्रह्मा सप्त गुण की अधिकता से विष्णु और तमोगुण अधिक होने से रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं स्थूल देह वाले ब्रह्मा कहलाते हैं सूक्ष्म श्री वाले को विष्णु तथा तारण देहधारी रुद्र कहलाते हैं और तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारण करने वाली मैं ही हूं जिसे साम्यवस्था कहते हैं वह सर्वांतर्यामी रूप मेरा ही है इसके ऊपर जो परब्रम्ह रूप है वह भी मेरा ही निराकार रूप है निर्गुण और सगुण मेरे दो प्रकार के रूप कहे जाते हैं माया शक्ति रहित निर्गुण है माया शक्ति युक्त सगुण वही मैं संपूर्ण जगत की सृष्टि करके उसके भीतर भली भांति प्रविष्ट हो निरंतर जीवों को कर्म और शास्त्र के अनुसार प्रेरणा करती रहती हूं ब्रह्मा विष्णु और कारनात्मक रुद्र को मेरे द्वारा ही सृष्टि स्थिति और प्रय करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। पवन मेरे भय से प्रवाहित होता है मेरा भय मानकर सूर्य आकाश में गमन करता है उसी प्रकार इंद्र अग्नि और यम मुझसे भयभीत रहकर ही अपने अपने कर्तव्य का संपादन करते हैं क्योंकि मैं सर्वोत्तमा सर्वशक्तिमती हूं मेरी कृपा से ही तुम लोगों को सब प्रकार से विजय प्राप्त हुई है तुम सभी काठ की पुतली के समान हो और मैं सबको नचाने वाली हूं मैं कभी तुम देवताओं की विजय कराती हूँ और कभी दैत्यों की मैं स्वतंत्र हूं अपनी इच्छा के अनुसार यह सब करती रहती हूँ परंतु उनके प्रारब्ध पर मेरा ध्यान अवश्य रहता है तुम लोग अभिमानवश मुझ सर्वात्म का माया की शक्ति को भूल गए थे तुम्हारी बुद्धि अहंकार से अवृत हो गई थी दुस्तर माया की तुम पर गहरी छाप पड़ चुकी थी अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए मेरा ही अरुत्तम तेज सहसा यक्षरूप से प्रकट हुआ वस्तुतः वह मेरा रूप ही था अब इसके बाद तुम लोग सब प्रकार से अपने अभिमान का परित्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपी मुझ देवी के ही शरणारत हो जाओ व्यास जी कहते हैं जनमेज इस प्रकार कहकर मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम से सुप्रसिद्ध भगवती महादेवी देवताओं के द्वारा भक्ति पूर्वक सुपूजित होकर उसी क्षण अंतर ध्यान हो गई तदनंतर संपूर्ण देवता अपने अभिमान का परित्याग करके भगवती जगदम्बा के सर्वोत्तम चरण कमलों की सब प्रकार से आराधना करने लगे। पांचवा अध्याय व्यास जी कहते हैं राजन एक समय की बात है प्राणियों के कर्म का भोग कराने के लिए इंद्र ने पंद्रह वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया इस अनावृष्टि के कारण संहारकारी घोर दुर्भिक्ष पड़ गया ऐसी बुरी स्थिति में बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर यह कुत्तम विचार उपस्थित किया कि गौतम जी तपस्या के बड़े धनी हैं, वे मुनिवर अपने आश्रम पर गायत्री की उपासना कर रहे हैं सुना है इस समय भी उनके यहाँ सुभिक्ष ही है ब्राह्मणों के इस बड़े समाज को उपस्थित देखकर गौतम जी ने उनको प्रणाम किया उछल प्रश्न के अनंतर उनके आगमन का कारण पूछा तब संपूर्ण ब्राह्मणों ने अपना अपना दुख उनके सामने निवेदन किया उन्होंने कहा विप्रो यह आश्रम आप ही लोगों का है मैं सर्वथा आप लोगों का दास हूं संध्या और जप में पारायण रहने वाले आप सभी द्विजगण सुख पूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें ब्यास जी बोले राजन मुनिवर गौतम जी इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को आश्वासन देकर भक्ति विनम्र हो भगवती गायत्री की प्रार्थना करने लगे हे देवी तुम्हें प्रणाम है तुम महाविद्या वेद माता और प्रापक स्वरूपणी हो संपूर्ण कामनाओं को देने में परम कुशल तुम देवी को मैं प्रणाम करता हूं संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी परमेश्वरी तुम मेरे अपराध क्षमा करो गौतम जी के स्तुति करने पर जगदम्बा उनके सामने प्रकट उन्होंने एक ऐसा पूर्ण पात्र दिया जिससे सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो सकती हे राजन उस समय उस पात्र से प्राप्त अन्नों के इतने ढेर लग गए मानो पर्वत हो उस समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक धन धान्य वस्त्र भूषण आदि समर्पण किए उनके द्वारा गाय भैंस आदि पशु तथा शोभा आदि यज्ञ सामग्रियां जो सबकी सब भगवती गायत्री के कूल पात्र से निकली थीं आए हुए ब्राह्मणों को प्राप्त हुईं। सभी लोग एकत्रित होकर गौतम जी की आज्ञा से यज्ञ करने लगे इस प्रकार मुनिवर गौतम जी बारह वर्षो तक श्रेष्ठ मुनियों के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे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 उनकी विशाल बीना बज रही थी और वे भगवती के उत्तम गुणों का दान कर रहे थे वहां आकर वे पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने नारद जी का विधिवत स्वागत किया तदनंतर नारद जी गौतम जी के यश संबंधी विविध प्रसंगों का वर्णन करने लगे उन्होंने कहा मैं देव सभा में गया था वहां देवराज इंद्र ने आपका यश गाया है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 उन्होंने द्वेषवश निश्चय किया कि जिस किसी प्रकार से हमें सर्वथा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे इनकी ख्याति न बढ़े तदनंतर कुछ दिनों के बाद धरातल पर वृष्टि भी होने लगी राजेंद्र अब संपूर्ण देशों में सुभिक्ष की बातें सुनाई पड़ने लगी महाराज काल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है राजन उन कृतघिन ब्राह्मणों ने माया की एक गऊ बनाई उस गौ का शरीर जीर्ण शीर्ण था जिस समय मुनिवर गौतम जी हवन काल उपस्थित होने पर यज्ञशाला में हवन कर रहे थे उसी क्षण वह वहां पहुंच गई मुनि ने हूँ इन शब्दों से उसे वारण किया इतने में ही उस गौ के प्राण निकल गए फिर तो उन ब्राह्मणों ने यह हल्ला मचा दिया कि इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी मुनिवर गौतम जी भी हवन समाप्त करने के पश्चात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 आज से तुम वेदमाता गायत्री के ध्यान और उसके मंत्र जप के सर्वथा अनधिकारी हो जाओ शिव की उपासना शिव मंत्र का जप और शिव संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए भी तुम अधम ब्राह्मण सदा अनधिकारी हो जाओ मूल प्रकृति भगवती श्री देवी के ध्यान तथा उनकी कथा के श्रवण में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा जिससे तुम सदा नीच श्रेणी के ब्राह्मण समझे जाओगे गऊ दान और पितरों के श्राद्ध से ब्राह्मणादमो तुम विमुख हो जाओ अरे अदम ब्राह्मणों वेद का वित्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने में लगे हुए नीच व्यक्तियों को जो गति मिलती है वही तुम्हें प्राप्त हो गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जिगदंबा का अवश्य ही तुम पर महान कोप है अत तुम लोगों को अंधकूप आदि नर्क कुंडो में वास करना पड़े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 लज्जा के कारण उनके सिर झुके हुए थे जब मुनिवर को चारों ओर से घेरकर वे प्रार्थना करने लगे तब दयालु मुनि का हृदय करुणा से भर गया उन्होंने उन नीच ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मणों जब तक भगवान श्री चंद्र का अवतार नहीं होगा तब तक तो तुम्हें कुंभी पाक नर्क में अवश्य रहना पड़ेगा क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता इसके बाद तुम लोगों का भूमंडल पर कलयुग में जन्म होगा हाँ यदि तुम्हें शाप से मुक्त होने की इच्छा है तो तुम सब लोगों के लिए परम आवश्यक यह है कि भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो राजन यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर जब कलयुग आ गया तब कुंभी नरक से वे ब्राह्मण निकल आए में जितने ब्राह्मण शाप से दगद हो चुके थे वे ही त्रिकाल संध्या से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुख होकर ब्राह्मण की जाति में उत्पन्न हुए हैं उस शाप के प्रभाव से ही वेद के प्रति उसमें श्रद्धा नहीं रही और वे पाखंड का प्रचार करने लगे बहुत से लंपट तो ऐसे हैं जो अत्यंत दुराचारी होकर परिस्त्रियों के साथ कुछ सिर्फ व्यवहार करने के कारण अपने घृणित कर्म के प्रभाव से उन्हा पाग नर्क में ही जाएंगे अतएव राजन सब प्रकार से भगवती परमेश्वरी की ही आराधना करनी चाहिए अब इसके बाद मणिद्वीप का वर्णन करता हूं सुनो यह सुंदर स्थान जगत को उत्पन्न करने वाली आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी का दिव्य परम धाम है छठा अध्याय व्यास जी कहते हैं राजन ब्रह्मलोक से ऊपर के भाग में जो सर्वलोक सुना जाता है वही मणिद्वीप है जहां भगवती जगदम्बा विराजती हैं, संपूर्ण लोकों से श्रेष्ठ होने के कारण इसका सर्वलोक यह नाम पड़ा है इसके समान त्रिलोकी में कहीं कोई भी सुंदर धाम नहीं है उस मणिद्वीप के चारों ओर अनेक योजन दीर्घ और विस्तार से संपन्न अमृत का समुद्र विराजमान है रत्न में बालू का मत्स्य और शंख से भरा यह इस सुधा मय समुद्र के चारों ओर तट पर रत्न में वृक्ष शोभा पा रहे हैं इस समुद्र के बाद लोह में धातु की बनी हुई गगन चार दीवारी है उसका विस्तार सात योजन है यहां सर्वत्र आनंद का ही साम्राज्य रहता है इस परकोट में चार द्वार हैं, राजन इस चार दीवारी के भीतर देवी में भक्ति रखने वाले अनेक गण रहते हैं व्यास जी कहते हैं राजन इस पुष्पराग निर्मित परकोटे के आगे कुंकुंग के समान अरुण विग्रह वाला पद्मराग मणि का एक परकोटा है इसके मध्य की भूमि भी ऐसे ही वरण से संपन्न यह प्राकार दस योजन लंबा है अनेक गोपुर और द्वार उसकी शोभा बढ़ाते हैं राजन यहाँ के सैकड़ों मंडप पद्मराग मणियों के स्तंभों से युक्त हैं। इसके बीच की भूमि पर अनेक आयुधों को धारण करने वाली रत्नमय भूषणों से भूषित वीर वेश वाली चौसठ कलाएं निवास करती हैं उन कलाओं का एक एक पृथिक लोक है अपने अपने लोक की वे अधरी है वहां की जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सभी पद्मराग से बनी हुई हैं अपने अपने लोक के निवासियों तथा तो अपने अपने वाहनों से युक्त ये कलाएं अत्यंत शोभा पाती राजन इस पद्मराग में प्रकोट के आगे गोमद रत्न से बना हुआ दस योजन का एक महान प्राकार है इसकी कांति जपाकुसम अड़हुल के फूल जैसी भाषित होती है इसके मध्य की भूमि भी ऐसे ही वरण से सुशोभित है गोमेद के प्रकार से जैसा वर्ण मिलता है ठीक वैसे ही भवन आदि भी इसमें हैं। पक्षी श्रेष्ठ खंबे वृक्ष बावलियां और सरोवर ये सब भी गोमेद मणि से ही निर्मित है सबका विग्रह कुमकुम के समान अरुण है इस प्रकार के मध्य भाग में बत्तीस प्रसिद्ध महान शक्तियां या देवियां निवास करती हैं इन देवियों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पाती हैं और ये सभी गोमेद मणि से अलंकृत एक एक लोक में निवास करने वाली ये देवियां चारों ओर घिर कर रहती हे राजन इस गोमेद निर्मित प्रकार में पिशाचों के समान भयंकर मुख वाली शक्तियां युद्ध के लिए सजी धजी तैयार रहतीं। अपने लोक के रहने वाले पुरुषों द्वारा हाथ में चक्र धारण करने वाली उन शक्तियों की नित्य पूजा होती क्रोध के कारण लाल आंखों वाली ये देवियां कहती हैं इसे काटो पचाओ छेदो और भस्म कर डाल ये शब्द निरंतर उनके मुख से निकलते रहते हैं। उनके हृदय में युद्ध की बड़ी लालसा रहती उन एक एक महाशक्ति के साथ दस दस क्षौणी सेना कही गई उनमें एक ही शक्ति लाफ ब्रह्मांडों का सिंहार कर सकती हे राजन ऐसी विभूतियों से संयुक्त शक्तियों की महान सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता उनके रथों गणों तथा वाहनों की गणना भी असंभव भगवती जगदम्बा की युद्ध संबंधी सभी सामग्रियां वहां विद्यमान रहतीं। भगवती की ये अंतर सेना है अब उनके पाप नाशक नामों का वर्णन करता हूं विद्या ह्री पुष्टि प्रज्ञा सिनीवाली, कुहु, रुद्रा वीरिया प्रभा आनंदा पोषणी ऋद्धिदा कालरात्रि महारात्रि भद्रकाली कपर्दिनी विकृति दंडिनी मुंडूखंडा शिखंडी निशुंब शुंब मंथिनी महिषासुर इंद्रानी रुद्रानी शंकरी नारे नावायनी, त्रिशूलिनी पालिनी अंबिका तथा हलादिनी इस प्रकार ये बत्तीस शक्तियां प्रसिद्ध हैं यदि ये देवियां कुपित हो जाएं, तो बेहमान का तुरंत नाश हो जाए कहीं किसी समय भी इनकी पाजय नहीं हो सकती अब इस गोमेद प्रकार के आगे हीरे से बना हुआ दस योजन ऊंचा परकोटा है इसमें अनेक गोपुर और दरवाजे बने हुए हैं कपाट और संतर से यह बंधा रहता है इस हीरे के प्रकार से आगे मणि से बना हुआ प्राकार है गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाले इस प्राकार की ऊंचाई दस योजन है बैदूर्यमणि के प्रकार से आगे इंद्र नीलमणि से बना हुआ 10 योजन ऊंचा एक उत्तम प्राकार कहा जाता है उस प्राकार के मध्य की भूमि गलियां, राजमार्ग भवन तथा वापी कुएं और तलाद घाट भी इंद्र नीलमणि से ही बने हैं राजन इस इंद्र नीलमणि के महान प्राकार से आगे एक बहुत विशाल मुक्ता प्राकार है इसकी ऊंचाई दस योजन है पूर्व प्राकारों के समान ही इसके भी मध्य की भूमि है इस मुक्ता प्राकार से आगे महामरकमणि से बना हुआ एक दूसरा प्राकार है दस योजन दीर्घ इस प्राकार को सभी प्राकारों से श्रेष्ठ कहा गया इसमें नाना प्रकार के सौभाग्यमय पदार्थ तथा भोग सामग्रियां विद्यमान रहती है इसके मध्य की भूमि और भवन भी महामरकतमणि के समान ही कहे जाते हैं इस प्रकार में भगवती भुवनेश्वरी का एक विशाल छे कोण वाला यंत्र है कोण पर रहने वाले देवताओं के नाम बतलाता हूं सुनो पूर्व कोण में चतुर्मुख ब्रह्मा भगवती गायत्री के साथ विराजते हैं ये कमंडलु अक्षपुत्र अभय मुद्रा दंड और श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए हैं परम आदरणीय भगवती गायत्री भी उन्हीं आयुधों को हाथ में लिए हुए हैं वेद तथा विविध शास्त्र सभी मूर्तिमान होकर वहां विराजमान है स्मृतियां और पुराण भी स्वरूप धारण करके वहां निवास करते हैं इस नव रत्न में प्रातार से आगे चिंतावणी निर्मित एक विशाल मंदिर है वहां रहने वाली सभी वस्तुएं चिंतावनी से बनी हुई सूर्य चंद्रमा एवं बिजली के समान चमकने वाले पत्थरों से बने हुए हजारों खंबे उस भवन में लगे हैं जिनकी प्रभा से वहां की कोई वस्तु नेत्रों के नीचे नहीं जाती सातवा अध्याय व्यास जी कहते हैं निष्पापराजन तुमने जो जो पूछा था वह सब मैंने तुम्हें अब तुम अपने तथा पिता के उधार के लिए देवी यज्ञ करो सोद जी कहते हैं सौन का दि ऋषियों उपयुक्त बातें सुनने के पश्चात महाराजा जनमे जय ने मुनिवर की प्रार्थना करके उन्हीं से देवी के प्रण संज महामंत्र की विधि विधान के साथ दीक्षा ग्रहण की तदनंतर उन्होंने नवरात्र के पुण्य अवसर पर आदि मुनियों को बुलाया और अंबा यज्ञ आरंभ कर दिया इस उत्तम श्रीमद देवी भागवत महापुराण का ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराया गया महाराज जन्म यज्ञ समाप्त करके अपने स्थान पर विराजित हुए उसी समय आकाश से मुणिवत नारद जी वहा पधारे मुनिवर नारद जी को देखकर कर आश्चर्युक्त हो महाराज आसन से उठ गए उन्होंने आसनादी उपचारों से मुनि की पूजा की तत्पश्चात वे कुल प्रसन्न करके पधारने का कारण पूछने लगे नारद जी ने उनसे कहा राजेंद्र आज मैंने देवलोक में एक महान अद्भुत दृश्य देखा है वही तुम्हें बताने के लिए परम विस्मित होकर मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया हूं राजेन तुम्हारे पिता का अत्यंत दिव्य शरीर हो गया है बड़े बड़े देवता और अप्सराएं सब उसे से भली भांति उनकी स्तुति कर रहे उत्तम रथ पर बैठकर वे सब मणिद्वीप को पधार गए सब कुछ इस देवी भागवत के ही श्रवण का फल है राजन, तुमने अपने पिता का उद्धार किया है इससे आज देवलोक में तुम्हारी महान कीर्ति का विस्तार हो रहा है सूत जी कहते हैं ऋषियो नारद जी के ये वचन सुनकर महाराज जनमेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया वे अद्भुत कर्मा व्यास जी के चरण कमलों पर पड़ गए जी ने आशीर्वचनों से उनका अभिनंदन किया साथ ही राजा से यह मधुर वचन कहा राजन तुम सब कुछ परित्याग कर भगवती के चरण कमलों की उपासना करो सावधान होकर श्रीमद देवी भागवत का पाठ करना तुम्हारा नित्य का नियम हो जाना चाहिए जन्मेजय इसका पाठ करने से पुरुष को वेद पाठ करने के समान पुण्य होता है श्रेष्ठ विद्वानों को चाहिए कि वे यत्न इसी का पुराय करें इस प्रकार महाराज जनमे से कहकर मुनिवर व्यास जी पदार गए साथ ही पवित्र अंतकरण वाले भौम्यादी मुनि भी स्थान, उन मुनियों के मुख से श्रीमद देवी भागवत की श्रेष्ठ प्रशंसा की ही चर्चा होती रही इसके बाद राजा जनमे मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर पृथ्वी का शासन करने लगे वे निरंतर श्रीमद देवी भागवत को ही पढ़ते और सुनते थे उपदेश दिया था तत्पश्चात बेल व्यास जी ने शुक्रेव जी को पढ़ाने के लिए इसके सार भाव को एकत्र करके अठारह हजार श्लोकों में इस पुराण की रचना की इसे बारह स्कंधो में सजाया उसी समय उसका नाम देवी भागवत रख दिया गया उसके उसके समान पवित्र पाप, नाशक और दूसरा कोई पुराण नहीं। उसके एक एक पद का अध्ययन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है पुराण का प्रवचन करने वाले विद्वान की वस्त्र और आभूषण आदि से पूजा करनी चाहिए मुने स्वयं अपने हाथ से लिखकर कर या लेखक द्वारा लिखवाकर भाद्र की पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर स्वर्णमय सिंहासन के साथ इस पुराण को पुराण विद्वान के लिए दान कर दे कथा समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है सुबासमियों को बटकों एवं कुमारियों सहित भोजन कराना चाहिए उन सब में देवी की भावना करके वस्त्र और आभूषण आदि से उनकी पूजा करें। जो इस श्रेष्ठ देवी भागवत का नित्य श्रवण करता है उसके लिए कहीं भी दुर्लभ नहीं है इस पुराण श्रवण के प्रभाव से अपुत्री पुत्रवान धनार्थी धनवान और विद्यार्थी विद्वान हो जाता है जिसके ग्रह में भली भांति सुपूजित होकर यह पुराण स्थापित रहता है उसके ग्रह को लक्ष्मी और सरस्वती कभी छोड़ नहीं सकती बेताल डाकिनी और राक्षस आदि की दृष्टि उस ग्रह पर पड़ नहीं सकती जो मनुष्य मन को एकाग्र करके संध्या के पश्चात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 पुराण वेता परम श्रेष्ठ सूत जी का यह कथन सुनकर बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया सबका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा था इसके बाद भगवती जगदम्बा के चरण कमल में भृंग की भांति सदा निवास करने वाले सूत जी वहां से अपने आश्रम को चले गए यहां यहा देवी भागवत महापुराण का बारवा स्कंद समाप्त हुआ